अग्निर होता देवो देवे देवो देवे सत्यसम ओम शाति शाति शांति सम्मान्य स्वामी जी महाराज मुनिगण मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण धर्मप्रेमी सज्जनों मान्यवरूपाचार्य जी परमेश्वर ने समस्त संसार की रचना की सभी पदार्थ बनाए और समस्त जगत के पदार्थों को बनाने के पश्चात हम मनुष्यों को बनाया जितनी भी मनुष्य को आवश्यकता थी जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी परमेश्वर ने उन सब वस्तुओं को हम मनुष्य शरीर का निर्माण करने से पहले बनाकर के तैयार कर दिया उसके बाद हम मनुष्यों का प्रादुर्भाव परमात्मा ने किया और जब हम मनुष्यों ने सबसे पहले प्रथम बार अपनी आंखें खोली संसार के ऊपर दृष्टि डाली ईश्वर की विचित्रता हमारे सामने आई एक एक पदार्थ को देखते चले गए और देखते चले गए तो समझने की चेष्टा ही कर रहे थे परमपिता परमेश्वर ने एक और बहुत बड़ी कृपा हमारी ऊपर की इस संसार को समझने के लिए अपने आप को समझने के लिए और संसार की रचयिता को समझने के लिए परमेश्वर ने हम मनुष्यों के ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा की कि उन्होंने अपना वेद का ज्ञान हमें दे दिया हम जान लेवे के किस पदार्थ का क्या नाम है क्या प्रयोग होता है कैसे होता है वो सारा का सारा ज्ञान परमेश्वर ने हमें वेद के माध्यम से दिया और स्वयं अपना स्वरूप बताने के लिए भी परमात्मा ने वेद का ज्ञान हमें दिया है हम जीवात्मा बेचारे हैं हम जीवात्मा दूसरे के सहारे के बिना आगे बढ़ नहीं सकते संसार में रहते हैं तो शरीर का सहारा है शरीर का सहारा है तो कुछ गति कर पाते हैं आगे बढ़ पाते हैं और यदि मुक्ति हो जाती है तो परमेश्वर के सहारे से हम उस आनंद को सुख को भोग पाते हैं जीवात्मा स्वयं कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर ने अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए ऋग्वेद का प्रारंभ किया और प्रारंभ में ही अपने स्वरूप का कुछ वर्णन परमात्मा ने किया अग्नि मेडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होता रत्नधातमम् परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया कि मैं कैसा हूं और साथ साथ हम जीवात्माओं से एक बात कहला दी ईड़े ऐसे ऐसे परमात्मा की स्तुति करना ऐसे ऐसे परमात्मा की उपासना करना अग्निम ईड़े वो कह रहे हैं कि हम स्तुति करते हैं हम उस परमेश्वर को झाते हैं कैसे परमेश्वर को सबसे पहला विशेषण दिया अग्नि अग्नि कौन सी इस हवन कुंड के अंदर अग्नि है इस अग्नि का निर्माण कैसे होता है ये अग्नि हमें दिखाई कैसे देने लगी संसार के अंदर आग तो बहुत प्रकार की है एक व्यक्ति कहता है कि आग लगा करके आया है कौन सी आग लगा करके आया है कहने लगा दोनों भाइयों में आग लगा दी इसने दोनों भाइयों में आग लगा दी वो आग तो नहीं दिख रही लेकिन फिर भी आग लगा करके आया वो आग कोई और है इस हवन कुंड के अंदर जो अग्नि दिखाई दे रही है ये उत्पन्न कैसे होती है कहां से आ गई ये अग्नि प्रथम बार इस मनुष्य ने जब अग्नि को देखा अग्नि को देखा तो कहां से उत्पन्न होते हुए देखा मनुष्य ने देखा कि दो चीजों का घर्षण होता है और उस घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है हम माचिस जलाते हैं तो भी तो घर्षण ही करना पड़ता है प्राचीन काल में चकमक पत्थर होता था उसको घर्षित करते थे रगड़ते थे तो अग्नि पैदा होती थी प्राचीन काल में यज्ञ हवन होते थे उन यज्ञों में अग्नि की आवश्यकता पड़ती थी तो अरणी से अग्नि उत्पन्न की जाती थी जैसे रई होती है मथानी होती है ऐसे ही आज भी दक्षिण में वो मिल जाएगी लकड़ियों को रगड़ करके अग्नि पैदा की जाती थी बिना घर्षण किए ये भाती का अग्नि पैदा नहीं हो रही तो बिना घर्षण किए हुए वो ज्ञान रूपी परमात्मा रूपी अग्नि कैसे प्रकट हो जाएगी परमात्मा भी अग्नि है और उस अग्नि का अर्थ क्या हुआ परमात्मा परक जब अग्नि का अर्थ करते हैं तो ज्ञान अर्थ हो जाता है वो परमपिता परमात्मा ज्ञान स्वरूप है उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हमें अपने हृदय में प्रकट करना है यदि उत्पन्न करना है तो जैसे भौतिक अग्नि रगड़ लगने के बाद पैदा होती है जब तक हमारे अंदर भी घर्षण नहीं होता रगड़ा नहीं लगता तब तक वो ज्ञान रूपी परमात्मा हमारे अंदर प्रकट नहीं होता लोग बैठे हुए थे धर्म चर्चा चल रही थी धर्म चर्चा का एक विषय था कि परमात्मा कहा है ईश्वर कहा है एक व्यक्ति कहने लगा ईश्वर यरूसलम में है जहां यहूदियों का मंदिर है उस मंदिर में परमात्मा रहता है उसने अपनी सलाह दी और सलाह देकर के कहने लगे भगवान है तो वहां है दूसरा व्यक्ति अपने विषय पर आस्था रखता था उस आस्थावान व्यक्ति ने यूसलम का नाम नहीं लिया उसने अपनी जगह का नाम ले दिया कि परमात्मा वहां है अलग अलग लोग बोलते जा रहे हैं भगवान कहाँ है कोई कहता है भगवान ऊपर बैठे हुए हैं चौथे आसमान पर किसी ने कहा कि हम चौथे आसमान पर नहीं बैठाएंगे वो तो नीचा रह जाएगा और तीन आसमान बढ़ा दिए सातवें आसमान के ऊपर ले जाकर के बैठा दिया भगवान कहाँ है कहने लगे परम धाम में है भगवान कहाँ है सतलोक में है भगवान कहाँ है क्षीर सागर में है भगवान कहाँ है हिमालय के ऊपर भगवान है अलग अलग बातें चल रही थी एक संत बैठे थे लोगों ने कहा स्वामी जी महाराज आप मौन क्यों बैठे हैं मौन क्यों बैठे हैं आप भी तो अपनी सलाह दीजिए आप भी तो अपना विचार दीजिए की भगवान है कहा संत कहने लगे कि भैया भगवान को ढूंढने लगे हो हम लोग कह देते हैं भगवान सर्वव्यापक है निश्चित रूप से सैद्धांतिक दृष्टि से परमेश्वर सर्व व्यापक है संत ने कहा कि भगवान भैया अंदर हैं परमेश्वर अंदर है उस परमात्मा को हम घुसने दे तब तो पता लगेगा ना हम ईश्वर को अंदर जाने ही नहीं देते ऐसे द्वार बंद कर रखे हैं ऐसे कपाट बंद कर रखे हैं कि तू नहीं आ सकता और सब कुछ आ सकता है इसमें मां आ सकती है इसमें पत्नी आ सकती है इसमें पुत्र आ सकता है इसमें संसार के और द्रव्य आ सकते हैं सब कुछ आ सकता है लेकिन भगवान को कह रहे तेरे लिए दरवाजा बंद ईश्वर कहा वो संत अपनी विचार रखता है अपना मत देता है कि ईश्वर तो अंदर है खोल करके तो देखें दरवाजा ईश्वर अंदर दिखाई देगा वो सर्व है इसलिए अंदर ही दिखेगा बाहर परमात्मा नहीं मिलेगा और वो कब प्रकट होता है जब घर्षण होता है ये अग्नि बाहर घर्षण से प्रकट होती है जब हम तप रूपी उस घर्षण को अपना लेते हैं तो ईश्वर अंदर से प्रकट होता है दरवाजे बंद किए कुछ प्राप्त हो जाता है प्राप्त होने के बाद एक बहुत बड़ा दोस्त जो कल में चर्चा कर रहा था जौहरी की दुकान थी जौहरी हीरे बेचा करता था बगल में ही किसी के खाने पीने की दुकान थी खाद्य पदार्थ बेचता था जहां खाद्य पदार्थ होते हैं वहां चूहे भी आ जाते हैं एक दिन भूला भटका एक चूहा जौहरी की दुकान में जा पहुंचा और एक हीरे को लेकर के उसने मुंह में लिया मुंह में लिया अंदर ले गया पेट में चला गया जौहरी ने देखा कि चूहा हीरा गटक गया हीरा गटक गया नौकर को कहा कि पकड़ो चूहे को हीरा ये तो लाखों का था लाखों का हीरा गटक गया इसको पकड़ो चूहा दुम दबा करके भाग गया छिप करके कहा ढूंढे बगल की दुकान में चला गया है शिकारी को बुलाया कि भैया चूहा पकड़ना है लेकिन अब पहचाने कैसे कि कौन सा चूहा है जिसने वो हीरा गटक लिया है चूहे तो बहुत सारे मिलेंगे अब उनमें से पहचान करनी है कि उस चूहे को कैसे पहचाना जाए जिसने गटक लिया हीरा शिकारी कहने लगे कि देखते हैं खाद्य पदार्थ की दुकान में गए दुकान में जाकर के देखा कि चूहों का झुंड का झुंड दिखाई दिया एक चूहा नहीं था बीस तीस पचासों चूहे घूम रहे थे और अचानक जब शिकारी ने उसमें प्रवेश किया कमरे में कमरे में प्रवेश किया तो बहुत सारे चूहे इकट्ठा हो गए एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए झुंड बन गया झुंड बन गया दूसरी तरफ दृष्टि डाली कि एक चूहा अकेला ही खुदक रहा है अकेला ही घूम रहा है तत्काल शिकारी ने उस अकेले चूहे को पकड़ा और पकड़ करके कहा कि लो जौहरी तुम्हारा हीरा मिल गया है निकाल लेना इससे जौहरी ने कहा कि भले आदमी इतने सारे चूहे थे और इतने सारे चूहों में तुझे पता कैसे लग गया कि इसी चूहे ने मेरा हीरा गटक रखा है जौहरी कहता है वो शिकारी कहता है कि जौहरी साहब कोई बड़ी बात नहीं है ये तो इसने हीरा घटक रखा है कुछ लोग कुछ और गटक लेते हैं वो गटकने के बाद वो पहचान में आ जाते हैं इसने तो हीरा गा था कुछ मिलने के बाद व्यक्ति के अंदर बौरायापन नहीं आए बहुत बड़ी बात है कुछ प्राप्त तो हो जाता है प्राप्त तो हो जाता है तो हम समुदाय को छोड़ते चले जाते हैं दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं कि ये मेरे से हीन है जिसने हीरा गटका था वो चूहा भी बोराया घूम रहा था दूसरों को कह रहा था कि तुम क्या हो अंदर चला गया है अंदर लिए बैठा हूं अंदर लिए बैठा हूं तो पकड़ में भी कौन आया है पद मिल गया पैसा मिल गया अधिकार मिल गया धन मिल गया वो मिलने के बाद वो गटक लिया गटक लिया तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चीज पैदा हो जाती है जो अपनी समुदाय से तोड़ देती है और जब समुदाय से टूट गया व्यक्ति समुदाय से टूटने के बाद निश्चित रूप से मार खाएगा हमने कपाट बंद कर लिए कि भगवान सब के लिए मेरे अंदर जगह है लेकिन तेरे लिए नहीं है और जिस दिन ये समझ में आ गया कि परमात्मा को प्रवेश करवा लिया तो पूरा संसार ही मेरे अंदर आ सकता है कोई चुने हुए व्यक्ति ही नहीं आएंगे चुनी हुई चीजें नहीं आएंगी जब परमेश्वर को अंदर हमने कर लिया तो संसार की सभी वस्तुएं परमेश्वर की हैं विशालता हमारे हृदय में दिखती चली जाएगी अग्निम इडे पुरोहितम दूसरा विशेषण परमात्मा ने अपना बताया कि मेरा स्वरूप क्या है एक स्वरूप लिखा पुरोहितम परमात्मा पुरोहित है आज घर में पूजा का अनुष्ठान करना है पूजा का अनुष्ठान करना था और अनुष्ठान करना था तो क्या करें बिना पंडित के पूजा नहीं होगी पंडित को बुलाना है पुरोहित को बुलाना है और पुरोहित को बुला करके यज्ञ हवन करके पूजा का अनुष्ठान पूरा करना है पुरोहित तो बोलाया पुरोहित बोलाया लेकिन कैसा पुरोहित आ गया पुरोहित की परिभाषा क्या की ऋषियों ने पुरोहित उसको कहते हैं कि पुरतः हितम करोति यह सह पुरोहित जो अपने यजमान का सीधा सीधा भला चाहता है कल्याण चाहता है उन्नति चाहता है उसको पुरोहित कहते हैं लालची को पुरोहित नहीं कहते पूजा अनुष्ठान के लिए गया है धार्मिक कृत्य के लिए गया है लेकिन किस लिए अंदर लालच लिए बैठा है कि आज तो यजमान को जितना ठगा जाए ठग लेना है जितना लिया जाएगा उतना कसर नहीं छोड़नी है उसको पुरोहित नहीं कहते महाराजा दशरथ के कौन पुरोहित थे महाराजा दशरथ ने भी पुरोहित का चयन किया था कौन महर्षि विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र को पुरोहित बनाया था और वो पुरोहित कैसे थे लगातार राजा का कल्याण चाहते हैं राज्य में कोई विकृति न जाए लगातार उपदेश देते हैं पांडवों ने भी पुरोहित स्वीकार किया था कौन महर्षि धौम्य को पुरोहित बनाया था ऋषि धाम्य को पुरोहित बनाया तो जिम्मेदारी ले ली थी पांडवों की के भैया रास्ता नहीं भटकने दूंगा दूसरे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा लालची को पुरोहित नहीं कहते कल्याण करने वाले को पुरोहित कहते हैं परमपिता परमात्मा का भी एक नाम पुरोहित है हम जीवात्माओं का कल्याण कर रहे हैं देख रहे हैं पुरोत हितम करोत यह सह पुरोहितः उससे बढ़कर के हमारा हित करने वाला संसार में कौन होगा अनेक बार सुनाया फिर सुनिए आजकल के पुरोहितों का काम वर्तमान में पुरोहित क्या करते हैं कहने लगे विवाह संस्कार था दो तीन विवाह इकट्ठा आ गए और दो विवाह तो ऐसे हो गए कि एक ही समय संपन्न करवाने थे एक ही समय संपन्न करवाने थे तो कहने लगे कि एक व्यक्ति तो एक ही जगह जा सकता है दो जगह नहीं जा सकता छोड़ना चाह नहीं रहे दक्षिणा का लालच है कि दोनों जगह से दक्षिणा नहीं चाहिए छोड़ना चाह नहीं रहे लेकिन जहा एक जगह सकते हैं दादा ने अपने पोते को देखा कि यह करवा सकता है दादा ने पोते को कहा कि भैया फलानी जगह विवाह संस्कार करवा के आना है विवाह संस्कार पढ़ करके आ जाना पोते ने कहा कि दादाजी मुझे विवाह संस्कार करवाना तो आता नहीं मुझे नहीं आता रे इसमें कौन सी बड़ी बात है किताब घर में पड़ी है किताब ले जाना किताब में देख करके मंत्र पढ़ देना और वो चक्कर वक्कर लगाने देख ही रखे हैं क्रियाएं करवा देना हो गया विवाह संस्कार पोती ने यही किया किताब उठाई विवाह मंडप पर पहुंच गए दोनों पक्ष बैठे हुए हैं मंत्र बोलने शुरू हुए अग्नि जला दी है कुछ परिक्रमा करवा दी है थोड़ा सा उपदेश सुन रखा था वो दे दिया विवाह संस्कार संपन्न पूर्ण वै स्वाहा दुल्हा एक दूसरे का स्वागत करें सबको नमस्ते कर लेवे विवाह संस्कार संपन्न था पंडित जी बैठे थे बैठे थे किसी ने पंडित जी की किताब ही उठा करके खोल के देख ली किताब खोल करके देखी तो आश्चर्य ये था कि अंत्येष्टि संस्कार की किताब थी अंत्येष्टि संस्कार की किताब से क्या करवा दिया विवाह संस्कार करवा दिया सत्यवचन महाराज पुरोहित इसको पुरोहित कहे जो हित करता है कल्याण करता है वो पुरोहित कहलाता है और कुछ भी करके चला जाए वो पुरोहित ना परमेश्वर से बढ़कर के पुरोहित कोई न होगा जो हित हमारा परमात्मा कर सकता है संसार का कोई व्यक्ति उतना हित हमारा नहीं कर सकता और आगे लिखा यज्ञ देव मृत्यु जम देव परमात्मा का एक विशेषण दिया है देव और इसी देव को लेकर के कहा महादेव और वो महादेव है महादेव कैसा है देव का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में जब देव आया है दीव क्रीड़ा विजिगि व्यवहार मोद मद स्वप्न कांति गति गतिशो आदि आदि आठ नौ अर्थ लिखे हैं वहां देव किसको कहें परमात्मा का एक नाम देव है और वो देवों का देव होने के नाते महादेव है उस महादेव की शरण में जाते हैं यथार्थ में देवता दिखाई देंगे और जब महादेव की शरण में नहीं हैं हम संसार के अंदर किसी और को देवता मान करके पूजने लग जाएंगे व्याख्या नहीं कर रहा एक और विशेषता परमात्मा की दीन ऋजम परमात्मा ऋत्विज है हम सोचते हैं हम ही हवन कर रहे हैं हम ही यज्ञ कर रहे हैं परमात्मा को एक विशेषण से विशेषित किया कि वो ऋत्विज है अर्थात यज्ञ करने वाला है और ऋत्विज का अर्थ निरुप्तकार करते हैं ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाला परमात्मा का अखंड यज्ञ चल रहा है ईश्वर का यज्ञ कभी बंद नहीं होता परमात्मा जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक परमेश्वर का अखंड यज्ञ नहीं बंद हुआ है ये सूर्य क्या है ये परमात्मा का यज्ञ है एक दिन एक मिनट एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होता परमात्मा का जो यज्ञ है ये सूर्य निकलता है जिसे हम क्या करते हैं करते हैं, वातावरण को स्वच्छ करते हैं ये सूर्य क्या करता है सूर्य निकलता है यदि अभी चौमासा आएगा उस चौमासे में सप्ताह भर सूर्य ने निकले सूर्य ने निकले तो क्या होगा कपड़ों के अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाएंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे उनकी सफाई उनका सफाया कौन करता है परमात्मा का यज्ञ चल रहा है सूर्य निकलता है संसार के की कीटाणु धस्त करता है नष्ट करता है स्वच्छ कर देता है परमात्मा ऋत्विज है एक और विशेषता कही रत्नधातमम हम जीवात्माओं के लिए क्या है हम जीवात्माओं के लिए उसने रत्नों को धारण कर रखा है जो रत्न परमात्मा ने धारण कर रखे हैं वो रत्न हम कैसे धारण कर सकते हैं हमारे बहुत बड़े पूंजीपति बहुत गले में माला पहनते हैं मोतियों की माला पहनते हैं यदि गले में वो मोतियों की माला नहीं होती तो लगता है कुछ खालीपन है कुछ हम अपने ऊपर ऐसा आरोपित कर लेते हैं ऐसा आरोपित कर लेते हैं कि जब वो नहीं होता तो हम बेचैन से हो उठते हैं कि आज तो खाली खाली लग रहा है मोतियों की माला पहनते हैं एक और बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं ये धन किसी किसी को पचता है कोई कुलीन व्यक्ति होता है समझदार व्यक्ति होता है धन आता चला जाए और विनम्रता आती चली जाए ये बहुत बड़ी बात है धन आता चला जाए और गर्दन भी अकड़ती चली जाए ये विपरीत लेकर के जाएगा उनको भी देखा जैसे ही धन आया कई कई सोने की मालाएं चेन गले में आती चली गई हाथ में भी सोने के मोटे मोटे कड़े आते चले गए एक एक उंगली में दो दो अंगूठियां सोने की फंसती चली गई धन आया ये सारा सब कुछ अलंकृत होते चले गए धारण करते चले गए लेकिन साथ साथ एक और चीज धारण कर ली जिसको हम कहते हैं अकड़ अकड़ साथ में आ गई और विद्वान लोग कहते हैं कि जब जब किसी के अंदर अकड़ आती है अकड़ आती है तो पकड़ कम हो जाती है अकड़ आई पकड़ कम हुई आप देखिएगा जब बच्चे योगासन करते हैं ये जिम्नेस्टिक वाले होते हैं कितनी अवस्था तक चौदह पंद्रह सोलह साल की लड़कियां अथवा लड़के वो अपने शरीर को रबड़ की तरह मोड़ देते हैं लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती चली जाती है वैसा लची, लचीलापन आगे रहता है जैसे जैसे शरीर वार, वार्धक्य को प्राप्त होता है वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे वैसे शरीर में अकड़ बढ़ती चली जाती है इस शरीर की अकड़ तो आप योगासन करके व्यायाम करके कम कर सकते हैं लेकिन जिसके अंदर अंदर की अकड़ पैदा हो गई वो मन में जब अकड़ आ जाती है मन में अकड़ आ गई वो मन की अकड़ बड़ी भयंकर है शरीर की अकड़ तो फिर भी चल जाएगी देखा किसी किसी की गर्दन अकड़ जाती है गर्दन अकड़ गई तो वो उसको पीछे देखना होता है तो कैसे देखता है गर्दन नहीं घूमती पूरा साथ में शरीर घूमता यू देखता है फिर सीधा होता है भैया क्या हुआ गर्दन अकड़ गई एक छोटी सी अकड़ ने इतनी परेशानी कर डाली है और अंदर की अकड़ हो गई तो कितनी परेशानी होती होगी रत्न धातम परमात्मा सज्जनों माताओं रत्नों को धारण करने वाला है हम मनुष्य कितने भी रत्न धारण कर लेवे वहां तो कुछ न कुछ यदि हम अविवेकी हैं अज्ञानी हैं न समझ है तो अंदर की आकड़ पैदा कर लेंगे परमपिता परमात्मा रूपी जिसने सारे रत्नों को धारण कर रखा है यदि हमने उसको धारण कर लिया सब कुछ हमारे पास होगा परम परमात्मा ने इस संसार की रचना की सब कुछ बनाने के बाद हम मनुष्यों को बनाया और जब मनुष्य ने पहली बार आंखें खोली संसार को जानना चाहता था समझ नहीं पा रहा था परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया और हम मनुष्यों के ऊपर कृपा करके इस संसार को जना डाला इस सब को जान करके हम कल्याण के मार्ग पर चलते रहे इन्हीं कामनाओं के साथ को विराम ओम शम